रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को अमित बैल का प्यार नमस्कार सलाम और खामा सा सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं हूं निखिल खेरा actor, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो हेलो नमस्कार मेरा नाम अश्विन प्रजापति एंड प्रोड्यूसर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहो हलो नमस्कार मैं हूं बैनर्जी तेलुगु फिल्म एक्टर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो जीते रहो नमस्कार मैं हूं ज्ञान सहाय यह नाम टेलीविजन पर आपने कई बार देखा होगा म्यूजिकल शोज अंताक्षरी और सारे में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूं टीवी एंड फिल्म एक्टर शशि सहाय फ्रॉम मुंबई आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूं शिवानी टीना आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो हाई एवरी नमस्कार मैं हूँ सुबीर दास फिल्म मिक्सिंग इंजीनियर द साउंड मैन मंगेश देसाई का और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूँ साक्षी सचर एक मीडिया प्रोफेशनल मुंबई से, मैं आज यहाँ पर हूँ लोनावला में लिफ्ट इंडिया फेस्टिवल में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोनित रॉय और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम गुनगुनाते रहिए रहिए रहिए रहिए सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और आज हमारे बीच हैं अमित बहल जी तो आइए हम उनका सब दिल से स्वागत करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे की वो अपने बारे में थोड़ा हमको सबको बताए आ, शुक्रिया मतलब चैनल पे बुलाने के लिए अपने बारे में क्या बताऊं? 25 साल हो गए अब फिल्म टीवी थिएटर और अब तो डिजिटल करते हुए शुरुआत से कहूं तो पैदाइश मेरी मुंबई की है और मुंबई में पला बड़ा हुआ और यहीं पर रंगमंच काफ़ी किया बाकी जैसे कॉलेज में लोग करते हैं थिएटर और फिर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन और फेस्टिवल्स में जाना धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई उसके बाद ना चाहते हुए भी इंजीनियरिंग करनी पड़ी और इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मम्मी पापा ने कहा कि भैया थिएटर वेटर और ये एक्टिंग शैक्टिंग तो करियर नहीं है तुम तो दिल्ली चले जाओ दिल्ली चले गए जॉब के, के सिलसिले में और वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कहें इब्राहिम अलकाजी साहब जो कि एन के, के फाउंडर डायरेक्टर हैं जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी और सुरेखा सिकरी और बहुत से बेहतरीन कलाकार पंकज कपूर इन लोगों को जो ट्रेन किया है उनकी एकेडमी में ह ढाई साल उनके साथ बिताए तो लगभग अब लंबी जर्नी चौरानवे में वापस बम्बई आ गया इंडिया का सबसे पहला डेली सोफ शांति मिला और अब ऐसे कारवां मतलब रास्ते जुड़ते गए एक 125 सीरियल कर चुका हूँ अभी पिक्चरें हो गई हैं पंद्रह बीस वेब सीरीज हो गई करीबन सौ के ऊपर ऐड कर चुका हूं तो अब चल रही है आपने इतनी लंबी सफर तय की आपका मतलब सब कुछ शुरू से आसानी से हुआ लाइक आपके बैक मतलब या फिर आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी या ऐसे ही चलते गए आप जब आया था मुंबई तो जाहिर है कि फिल्म करना चाह रहा था लेकिन उस जमाने में आर्ट फिल्म मूवमेंट जो है क्योंकि श्याम बैने गोविंद अलानी मृणाल सैन सुधीर मिश्रा जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ हम काम करना चाहते थे उन्होंने ऑलमोस्ट फिल्में बनाना बंद कर दी और चूंकि मेरे डील डॉल को देख के आर्ट फिल्म सेटअप में लोगों ने सीरियसली लिया नहीं हालांकि हम थे रंगमंच तो समझ में नहीं आ रहा था कि वापिस शुरुआत कैसे की जाए क्योंकि एक बार बम्बई छोड़ के चले जाना फिर से शुरुआत करना और हालांकि दिल्ली में एक नाम हो गया था कि भाई थिएटर में रंगमंच में एक नाम हो गया था ये तो अनुराग कश्यप हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जन्नाट्य मंच में थे थिएटर करते थे अनुराग को पता चला कि यूटीवी टी वी रॉनिक वाला की कंपनी ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैंने ऑडिशन दिया शांति के लिए शांति मिला फिर उसके बाद थोड़ा सा सफ़र आसान हो गया लेकिन तीन चार सीरियल करने के बाद ऑब्वियसली ऐसा मकाम आएगा जब आपके पास काम नहीं रहता जो एक्टर एक की जर्नी होती है तो फिर से एक दोबारा शुरुआत की और ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं एक लेवल पर पहुंचता हूं, फिर ऐसे दिन आते हैं जब काम नहीं होता फिर ऐसे दिन आते हैं कि बहुत काम होता है फिर काम नहीं होता और अब 25 साल के बाद तो मुझे आदत हो गई तो स्ट्रगल जिसको हम कहते हैं ना एक कलाकार के लिए चाहे वो एक्टर हो राइटर हो डायरेक्टर हो सिनेमाटोग्राफर हो आर्ट डायरेक्टर हो कॉस्ट्यूम डिजाइनर सिंगर हो म्यूजिशियन जो फ्रीलांसर एक नाम जो एक एक कमोडिटी है हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसकी ज़िंदगी में स्थिरता कभी आती नहीं और स्थिरता नहीं आती है उसके एक अच्छी बात भी है कि उसकी वजह से आप बार बार अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपको और अच्छा काम मिले और और अच्छा काम मिले और, और अच्छा काम तो सफ़र मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब रहा है बट हाँ बहुत से बहुत कमाल के अच्छे दिन देखें और कमाल के बुरे दिन भी देखें और अब थोड़ी सी आदत हो गई है तो अब अच्छे दिन आते हैं तो उनको भी क्षणिक समझता हूँ बुरे दिन आते हैं उनको भी क्षणिक समझता हूँ आप ये सब तो कर रहे थे आपने कोई फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट वगैरह भी किया है या लाइक जस्ट एक्ट नहीं मैं मैंने आ, दो तीन शोज में फिल्मों में क्रिएटिव अपने इनपुट्स दिए हुए लेकिन आ, फिल्म प्रोड्यूस करने का ना तो मेरे में मतलब हिम्मत है और ना मेरे में मैंटेलिटी है क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो होता है ना उसकी एक मानसिकता उसकी एक उसका माइंड बहुत अलग होता है तो मैं बेसिकली कलाकार ही हूँ और मैं शायद जिंदगी भर वही करता रहूंगा और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें जो एक कलाकार कर सकता है मतलब मैं टीच भी करता हूँ मैं प्रोडक्शन डिज़ाइन कर सकता हूँ क्रिएटिव लेवल पर लेकिन प्रोड्यूस और डायरेक्टर डायरेक्शन तो बहुत एक स्पेशली फिल्म में जो तो डायरेक्टर होता है वो तो कैप्टन होता है तो उसको सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत बड़ी नॉलेज होनी चाहिए कितनी माँ लोगों ने कहा कि हमें तुम्हें करना चाहिए डायरेक्ट लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अभी सक्षम हूँ आप तो सिंटा में भी एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं तो ऑल ऑफ अडन लाइक ये कैसे हो गया मतलब सिंटा है क्या जैसे कई लोगों को और शायद नहीं भी पता है तो उसके बारे में भी आप बताइए थोड़ा सा कि है एक्चुअली सिंटा के और इसके बेनिफिट्स क्या है सिंटा यानी कि सीने टी वी आर्टिस्ट एसोसिएशन ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन है एक्टरों की पहले इसका नाम सीने आर्टिस्ट एसोसिएशन था क्योंकि उस टाइम टेलीविज़न इतना बड़ा नहीं था उन्नीस से यानी 1997 से इसमें टेलीविजन जुड़ गया तो सीनेट टी वी आर्टिस्ट एसोसिएशन हो गया हमारे करीबन दस हज़ार हैं फाउंडेशन उसकी दुर्गा खोटे पृथ्वीराज कपूर सौराव मोदी साहब जयराज जी हमारे प्रेजिडेंट्स आशा पारिक जी ओमपुरी जी अमरीश जी दारा सिंह जी और वेस्टर्न इंडिया में यानी कि महाराष्ट्र गुजरात गोवा में काम करने वाले 99.9 परसेंट जितने भी कलाकार जो सक्षम काम कर रहे हैं वो सब हमारे मेम्बर हैं पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में एक्टर एक्टिंग एसोसिएशन्स हैं और सिंटाउन में सबसे बड़ी है इसलिए सबका हमारे साथ एक टाइप Uh, फ़ायदे तो बहुत हैं फ़ायदे ये हैं कि भाई हम डेथ uh, कॉम्पेंसेशन भी देते हैं हम इंजरी कॉम्पनसेशन भी देते हैं एक्टरों के डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं बीमारी हो गई या किसी तरह की uh, आर्थिक समस्या हो गई या किसी तरह की मानसिक समस्या हो गई उसमें मेंबर्स के साथ सहयोग देते हैं उनकी कोशिश करते हैं कि उनको हेल्प करें uh, अभी सिंटा इज दी ओनली एक्टर्स एसोसिएशन इन इंडिया हम अभी जुड़े हुए हैं फ़िया से फिया इज़ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है एक्टर्स की हॉलीवुड से ले इंग्लैंड से ले फ्रांस जर्मनी चाइना सब के एक्टर्स वहाँ के मेम्बर्स हों मतलब तो बड़े बड़े कलाकार जैसे रॉबर्ट डेनर और टॉम क्रूज और जो सैग एफ्टर है जो अमेरिकन एसोसिएशन है हम हमारे साथ एफिलिएटेड हैं और अभी सेंटा पूरी दुनिया में फिफ्थ लार्जेस्ट एक्टर्स एसोसिएशन है और मैं इंडिया को मतलब सारे जितने भी एक्टिंग एसोसिएशन हैंस इंडिया उनको रिप्रजेंट करता हूँ सेंटा के बिहाफ पर फिया में और क्योंकि अब हम इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी रॉयल्टी फॉर एक्टर्स फिर हेल्थ एंड सेफ्टी सैनिटेशन सेक्शुअल हेरसमेंट सेफ्टी वर्किंग प्लेस इंडस्ट्री स्टेटस वर्किंग आर्स सेफ्टी फॉर वमेन जेंडर इक्वालिटी एल ये सारे सारे मुद्दों पर सिंटा बहुत काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ जुड़कर हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक जो आर्टिस्ट काम है उसको रिकोगनाइज करें एज ए क्राफ्ट क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक्टर्स चाहे कितना भी काम कर रहे हो लेकिन वो एक नेगेटिव प्रोफाइल में आते हैं बैंक्स के लिए तो लोन्स मिलना बड़ा मुश्किल होता है मतलब वो हमारे से एड्स तो करवा लेते हैं बड़े बड़े बैंकस और बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज मिस्टर बच्चन को यूज करते हैं ऐसी के लिए लेकिन जब लोन्स या फिर सोशल सिक्योरिटी देने की बातें आती हैं तो नहीं मेडिक्लेम ग्रुप इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें लगे हुए हैं और हम एक पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं है हम एक प्रॉपर ट्रेड यूनियन है और हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलियेशन नहीं है और मतलब ऐसा है कि सिंटा कैसे हुआ मेरे साथ हमें सिंटा मेंबर हूँ 96 से लेकिन 2014 में 2014 के एंड में हमारे सीनियर्स हैं मनोज जोशी और रवि झाँक और पल्लवी जोशी उन्होंने कहा कि अमित हमें संस्था को और इंडियन एक्टर को एक अलग लेवल पर ले जाना है और तो हम जुड़ गए साथ में हम इलेक्शन लड़े सुशांत सिंह मेरे बैचमेट हैं हम थिएटर साथ करते मैं और सुशांत जुड़े और सुशांत जनरल सेक्रेटरी है 2015 से मैं तभी जॉइंट सेक्रेटरी अभी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सुशांत अभी भी जनरल सेक्रेटरी अभी विक्रम गोखले हमारे प्रेसिडेंट हैं मनोज जोशी हमारे सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हैं और एक, एक ये जो हम काम कर रहे हैं ये ऑनरे है हमें इसके लिए एक टूटी नहीं मिलती लेकिन समाज सेवा नहीं करेंगे कहेंगे मैं कहूंगा मैं इसको मैं कहूँगा कि एक एक सेवा है जो मैं अपने भाइयों के लिए अपने कलाकारों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ और जब उनका कोई सौ, काम सॉल्व हो जाता है उनकी कोई समस्या हल हो जाती है जो उनकी तरफ से दुआएं आती हैं तो आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी के लिए आपने कुछ किया तो एक सेटिस्फैक्शन है उसमें जैसे सिंटा मेंबर्स बनना है तो लाइक एनी न्यूकमर आर्टिस्ट भी इसमें आप उनको दे देते हो सिंटा कार्ड या लाइक कोई प्रोसेस या उनको कुछ पार करना पड़ता है जैसे क्योंकि आजकल तो बहुत आर्टिस्ट्स निकल गए हैं इसमें ऐसे सिंटा का क्या है कि आजकल कल के जितने बड़े स्टूडियोज हैं ब्रॉडकास्टर्स हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में या लेटर ऑफ एंगेजमेंट में चाहते हैं कि सिंटा नंबर हो तो हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है पूरी इंडस्ट्री के प्रति कि हम ऐसे किसी मेंबर को ना इंडक्ट करें जिसकी क्वालिफिकेशन जिसके क्रेडेंशियल्स इलीगल हों या नॉट वांटेड हों तो हमारी एक प्रॉपर स्क्रूटनी कमेटी है जब हम लोगों के वाई रेजिडेंशियल प्रूफ उनकी क्वालिफिकेशन उनका एक्सपीरियंस उसको मैप करते हैं नए कलाकार अगर वो किसी रिप्यूटेड एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं तो उनको डायरेक्टली वर्क परमिट हम दे देते हैं कभी कभी लगता अगर गड़बड़ है तो उसके ऑडिशन लेते हैं और प्रॉपर हमारी स्क्रूटनी कमेटी है जिसमें सीनियर एक्टर्स हैं अभय भार्गव और दीपक काजिर केजरीवाल और संजय भाटिया प्रॉपर ऑडिशंस होते हैं सेंटर ऑफिस में बाकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एफ टी आया डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ भारतेंदु नाट्य एकेडमी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोडा इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें मेंबर्स को डायरेक्टली हम मेम्बरशिप दे देते हैं नए कलाकार पहले साल में वर्क परमिट आ, उसको मिलता है दस हजार में उसके बाद वो रिन्यू करता है और दस हज़ार रुपये फिर उसके बाद दस और देता है और सात साल लगातार वह सब्सक्रिप्शन देता है महीने का सात साल के बाद इफ ही और शी वांट्स वो लाइफ like मेंबर बन सकते हैं तो सात साल में आपको समझ में भी आ जाता है कि क्या इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करी और आपने इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया आजकल क्योंकि ये डिजिटल जनरेशन और टीवी का और ये यूट्यूब और ये इस तरह के वजह से बहुत लोगों को लगता है कि हम भी एक्टर हैं इसलिए हमने वर्क पॉमेंट इसीलिए स्टार्ट किया कि पहले आप और इंडस्ट्री एक दूसरे को परख लें पहले साल में चलो पहला साल पाल कर रहा तो दूसरे साल को भी देख लें अपने तीसरे साल से आप रेगुलर मेंबर जाते तो तीसरे से लेकर सातवें साल तक आप रेगुलर मेंबर हैं फिर आपको सात सात साल तक कुछ देना नहीं होता है सिर्फ दस हजार आपने दे दी सिर्फ आप सब्सक्रिप्शन देते सात साल के बाद आपको पंद्रह हजार और देना है फिर आप लाइफ मेंबर बन जाते हैं और उसके बाद आपको जिंदगी भर कुछ देना नहीं होता तो ये एक प्रोसेस है और चूंकि हमारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने चैनल ने ब्रॉडकास्टर्स ने सिंटा को रिकोगनाइज किया एज दी ओनली जेनुन एक्टिंग एसोसिएशन तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे मेंबर्स ना तो उनके साथ बुरा हो ना वो किसी के साथ बुरा करें क्योंकि हमारा टाइप सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन से डायलॉग से गवर्नमेंट से डायरेक्टर्स से डीओपी से बाकी जो क्राफ्ट्स हैं हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह काम करती है इट्स अ मशीन बाइस क्राफ्ट जुड़े हुए हैं और uh, मतलब किसी भी मुद्दे के लिए अगर क्योंकि एक्टर चेहरा है इंडस्ट्री का तो अगर चेहरा ही खराब और घिनना हुआ तो पूरी इंडस्ट्री की छवि खराब हो जाती है तो आप लोग जैसे सिंटा की तरफ से अभी ये सिंटा फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हो एक्ट, एक्ट फेस्ट करके तो वो एक्ट फेस्ट के बारे में कुछ जैसे आपने क्यों शुरू किया आपका क्या लक्ष्य था इसके पीछे बहुत से फेस्टिवल होते हैं ना कच्छ का रन फेस्टिवल होता है जयपुर लिट फेस्ट होता है काला घोड़ा फेस्टिवल होता है अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही भव्य जगह पे ये भी लिफ्ट है हमारे दोस्त का ही हमारे जमाने में एक्टर ही था रिज्जू हमारे दोस्त है लेकिन कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं होता जिसमें सिर्फ एक्टिंग को डिस्कस किया जाता है सो एक्ट फेस्ट सेंटा की पहल है लास्ट ईयर हमने पहला ऑडिशन किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट फेस्टिवल एंड ओनली फेस्टिवल फॉर एक्टर्स जिसमें लास्ट ईयर हमारे पास करीबन पचासी पैनलिस्ट थे वर्कशॉप किए सेशन किया था एक्टिंग को लेकर जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं या क्रिटिक्स का क्या परस्पेक्टिव एक्टरों को लेकर राइटर्स का क्या परस्पेक्टिव एक्टरों को लेकर कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या परपेक्टिव एक्टरों स्टंट्स की वर्कशॉप डांस की वर्कशॉप हेयर एंड मेकअप की वर्कशॉप एक्टर्स कैसे स्टीरो तोड़ते हैं आ, हिंदी भाषी जो कि हिंदी मीडियम या मतलब हिंदी प्रांत से आए हुए मुंबई शहर में जो बहुत ही वेस्टर्नाइज है वहाँ के उन्होंने कैसे अपनी जर्नी की फिर रूबरू सेशंस हमने किए थे लोगों लो ने अपनी यात्रा अपनी जर्नी डिस्कस की हमारे कुछ पुराने कलाकार हैं जिनको गवर्नमेंट ने या किसी अवार्ड वाली संस्था ने ऑनर नहीं किया था हमने उनको ऑनर किया सेंटा हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स और इस साल और साइड बाय साइड हमने बम्बई के कॉलेजेस का इंटरकॉलोजी थिएटर कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसकी ट्रॉफी ओमपुरी साहब जो हमारे पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके नाम पे थी ओमपुरी फाउंडेशन के साथ है ओमपुरी ट्रॉफी फॉर द बेस्ट प्ले इस साल हमारे आ, मतलब ये फेस्टिवल बहुत ही बड़ा है क्योंकि प्रेजिडेंट ऑफ फिया फॉर डाउनी इंडिया आ रही हैं कैब्रियल कार्टरिस जो साग आफ्टर की प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया आ रही हैं कैनेडियन एक्टर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आ रहे हैं यू के एक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर आ रहे हैं कुछ हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर्स प्ले राइट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इस साल बाल गंधर्व रंग मंदिर में 27 तारीख को हमारा इंटर इंटेकोलॉजी थिएटर कॉम्पिटिशन रंगमंच होगा और अट्ठाईस उनतीस को फेस्टिवल होगा जिसमें डायरेक्टर्स का क्या परस्पेक्टिव है एक्टरों को लेकर सिनेमाटोग्राफर्स और डायरेक्टर्स फोटोग्राफी का क्या परस्पेक्टिव है को लेकर क्रिटिक्स का क्या पर्सपेक्टिव है कास्टिंग डायरेक्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है एक्टिंग सिर्फ ट्रेनिंग से हो सकती है या इंस्टिंक्ट से हो सकती है एक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉस्ट्यूम uh, स्टाइलिंग और फैशन का कितना बड़ा हाथ है एक्टर के करियर में यूट्यूब सेंसेशंस, इंटरनेट सेंसेशन डिजिटल सेंसेशन फिर हेल्थ वर्कशॉप हैं जिसमें uh, कुछ न्यूट्रीशनिस्ट जैसे रुजिता देवेकर ये बात करेंगे सोनाली बेंद्रे अब एक टेट टॉक्स करने वाली हैं जो अपनी पूरी यात्रा जो उन्होंने जो कठिनाइयां जूझी हैं उनके साथ बाकी बहुत सारे लोग हैं वरुण धवन इस बार हिस्सा होने वाले हैं और धीरे धीरे ट्रेन के डब्बे जोड़ रहे हैं और होपफुली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी एक चालीस पैंतालीस और पैनलिस्ट जुड़ जाएंगे फिर से हम अपने पुराने कलाकारों को वापस उनको ऑनर करेंगे इस बार भी एक बड़ी लिस्ट है और सेलिब्रेशन uh, है एक्टिंग को लेके एक्ट्रेस को लेके एक्टर्स की जर्नीज़ को लेके उनके स्ट्रगल्स को लेके उनके हाइज उनके लोज उनके क्राफ्ट सारी चीजें अच्छा एक ट्रेंड चला आजकल टिकटॉक का आपको क्या लगता है उसके बारे में टिकटॉक मुझे लगता है कि जैसे हम हम हमारे जमाने में जब मोबाइल नहीं होते थे ना बाथरूम सिंगर और आईने के सामने एक्टिंग करना ना ये आपने घर पे होम वीडियो दिखाना अपने उस टाइम पे कि मम्मी पापा के सामने ना आओ गीता बेटी ये गाना सुना दो गीता बेटी ने अच्छा गाना सुनाया दस लोगों ने सुना बहुत कमाल ये क्षणिक है हाँ मैं उन लोगों को दाद देता हूँ जिनके पास बहुत टाइम और पेशेंस है ये सब करने के लिए पर मुझे नहीं लगता कि ये एक शायद मैं ओल्ड स्कूल का शायद आप कहें कि मैं बट मुझे लगता है कि दिस विल नॉट लास्ट बियॉन्ड टिकट क्या जब आप कैमरे के सामने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट को लेके एक ऑडिशन करके फिर लोगों एक ऑडियंस के सामने या फिर पूरे यूनिट के सामने काम करना और एक सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है इसीलिए लोग कास्ट करेंगे टिकटॉक सेंसेशंस को यह भी एक अलग एक खाका बनेगा बट इट विल ने रिप्लेस क्योंकि रियालिटी स्टार्स है सो टिकॉक सेंक एज एज एक्टर्स मतलब आप रॉबर्ट डी नरू या बलराज सानी या अमिताभ बच्चन या परेश रावल आप या तो इन कलाकार को देख लें या फिर आप टिकॉकशन को देख लें बस बाकी में और कुछ नहीं कहूँ नहीं लेकिन एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर कोई भी जैसे अब टिकटॉक्स के इतने शोज आ जाते हैं कितने रिलीज होते हैं उनमें से देख के कभी किसी को ऐसा संकल्प आ सकता है कि हाँ इसको हम कास्टिंग में ले या ऐसे कुछ बकाया तो हो रहा है लोगों ने कास्ट किया है लोगों ने लोगों की फेसबुक प्रोफाइल इंस्टाग्राम फोटोग्राफ्स टिकट वीडियोज देखे लोगों ने कास्ट किया है और मुझे लगता है कि पहला काम मिलना टिकटॉक की वजह से वंडरफुल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उसके बाद आपके अंदर दम कितना है कि इसी को आप सस्टेन कर पाए जिसमें दम रहेगा वो रहेगा या रहेगी जिसमें दम नहीं रहेगा वो बस एक टिकटॉक करके टॉक हो जाएगा सही बात है क्योंकि आजकल बच्चे बच्चे में ये नशा चढ़ा है टिकटॉक का बस देखा टिकटॉक किया और जाते जाते आपको इस मैसेज देना चाहेंगे यूथ को आज के यूथ को आ, मतलब आज के यूथ के सिर्फ ये करना चाहूंगा कि जिंदगी से बड़ा नशा और कुछ नहीं तो आई मीन स्टे अवे फ्राम ड्रग्स स्टे अवे फ्राम ऑल दोज थिंग्स दैट आर आर नाट नॉट वेरी हैप्पिंग बिकॉज सिंथेटिक सब्सटेंसिस और इस तरह का उपयोग करके किसी ने जिंदगी में सफलता नहीं हासिल की है और कठिनाइयाँ सबको आती हैं आज के यूथ को हाई प्रेशर झेलने की क्षमता uh, नहीं है प्रेशर झेलें क्योंकि जिंदगी एक एक जिसको कहता ना कि एक, एक लंबी उड़ान है And and you just need to be positive every day. Do not go go into into negative thoughts. Depress na ho don't go into depression and take depressing drugs. एक जो आपको, आप अकेले भी बैठे हो शांत हो और आपको लगता है आप अकेले हो आपको वो गीत याद आ जाए मैं गाता बहुत बुरा हूँ लेकिन हाँ कभी आप अपने व्यूअर्स के लिए मेरी एक फरमाइश प्ले कर दीजिएगा कि किशोर दा का एक गीत है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते तो बस अरे नहीं, नहीं मेरी इतनी बुरी आवाज़ है मैं मतलब एक्टिंग मुश्किल से कर लेता हूँ अभी गवाही मत मेरे थैंक यू चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जिंदगी के सफर में जो मका दे हजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई पुकार करना वो फिर नहीं आते। वो फिर नहीं आते। सारो बदल जाता है एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो, वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जो वो नहीं आते, वो नहीं आते। नमस्कार मैं हूँ हिबा नवाब यानी कि आपकी प्यारी इलायची फ्रॉम जीजा जी छत पर है आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो हेलो नमस्कार मेरा नाम अश्विन प्रजापति इंडिपेंडेंट एंड प्रोड्यूसर फॉर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग यहाँ पर लिफ्ट इंडिया फिल्म उत्सव में आए हुए हैं जहाँ पर फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म मेकर डायरेक्टर से बातें हो रही हैं तो अभी हमारे बीच में हैं अश्विन प्रजापत जो इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन नागरिक ऑस्ट्रेलिया के हैं और अभी अभी कुछ फिल्में उन्होंने बनाने की शुरुआत की हैं फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से अश्विन प्रजापति का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे है सर गुड सर यू <laughs> बस आपको देखकर और खुशी हुई हमें और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में कुछ बातें बताइए परिवार के बारे में तो नहीं बात कर सकता इस्सनल इशू फॉमी हाँ प्रोफेशन के बारे में ज़रूर कि हाल ही में हमने एक फिल्म बनाई है ट्रांसजेंडर्स पे जो हिजड़ा समाज है इंडिया के उनके जीवन पर एक आधारित फिल्म है जो उनके जीवन के को दर्शाती है पूरी तरह से बचपन से लेकर आज तक जिस तरह का उनका संघर्ष जो रहता है जीवन का वो हमने पूरी फिल्म में दिखाया है और इस फिल्म को बनाने के मकसद ये था हमारा कि हाँ इंडिया में जिस तरह का समाज ट्रांसजेंडर समाज जो है ये काफ़ी दुविधा में है पिछले 200 सालों से जब से अंग्रेज यहाँ से गए हैं तब से एक्चुअली हम एक तरफ इनको पूछते हैं एक देवता की तरह मगर एक तरफ एक सामाजिक तौर पे हम उन्हें स्वीकार भी नहीं करते कि ये एक समाज है जो हमसे ही हम सभी समाजों से बना है बना ये एक मगर हम कहीं ना कहीं उनको धुतकारते भी हैं कहीं जगह पर और ये समाज आज बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं जैसे भीख मांग कर, और काफ़ी अपने शरीर को बेच कर भी वो कमा रहे हैं तो इस तरह की दुविधाएं हैं यहाँ पर समाज की हालाँकि हम देखते हैं हमारी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में तो हमें ये देखने को नहीं मिलता यहाँ हर माँ बाप अपने बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं चाहे है वो ट्रांसजेंडर्स हों डबिन हो या गे हो मगर ये चीज़ ये इंडिया में हमें नहीं देखने को मिलती मगर हम अगर नज़र डाले इतिहास में तो आज से पाँच हजार साल पहले भी रामचंद मानस में भी हमने देखा है भगवान रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे हैं तो गांव छोड़कर तब सिर्फ मर्द और पुरुषों को भगवान श्री राम ने लौटने के लिए कहा था मगर ये दोनों में से तीसरी प्रजाति तो वो नहीं लौटे थे वो वहीं बस गए तो वो हमने देखा है कि पाँच हजार साल पुराना इतिहास है और अंग्रेज़ों के आने के बाद उनसे पहले भी ये समाज बहुत ही धनी था बहुत ही सम्मानित था बड़े बड़े राजघराने अपनी बीवियों को के लिए सेवा के लिए इन्हीं को रखा करते थे उनकी सुरक्षा के लिए इन्हीं को रखा करते थे मगर आज जिस स्थिति में ये है क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से गई और हमारा देश आज़ाद हुआ और तब तक अंग्रेज इस समाज को इतना दबा चुके थे इतने लोगों की हत्याएं की थी उन पे इतने सारे जुर्म किए थे तो उसके बाद वो कभी उभर कर आ ही नहीं पाए बाहर और आज तक हमें ये भी यही दिखता है हमारे देश में इंडिया में तो मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी समाज के कि आप हम कम से कम स्वीकार नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें हम उन्हें दुद्कारे ना अश्विन प्रजापति जी बहुत ही अच्छा एक मुद्दा आपने लेकर फिल्म बनाया है और इसमें जो चीज़ें इस आज के समाज के परिवेश में हम लोग देख रहे हैं वो चीज़ों को आपने रिप्रेजेंट किया है और कहीं ना कहीं जिस समाज को आ, समाज में सम्मानित जगह नहीं मिल रहा है उसको आपने आ, एक जगह दे और उन्हें एक अपना जो अस्तित्व है वो बना के रखने के लिए या उनका सम्मान बना रहे इसके लिए आपने इसमें शायद मैसेज दिया होगा और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है शायद आपने बहुत गहराई से इन चीज़ों को जाना परखा और अध्ययन किया है क्योंकि मुझे भी ये अभी पता चल रहा है कि कितने समय से इन लोगों के साथ नया हो रहा ये आपने बताया तो मेरी भी दिमाग में ये बात अभी क्लिक हो रही कि ऐसा हुआ है तो इसको ठीक करना चाहिए हम सभी को मिलकर तो अश्विन जी इस पर काम कर रहे हैं और हम सभी लोग भी अश्विन जी को सपोर्ट करें इन सभी चीज़ों को ठीक करने में तो आइए जाते जाते मैं कहूँगा कि फिल्म बनाने का जो संकल्प है वो कहाँ से शुरू हुआ आपका ये टाइप का फिल्म बनाने का। जी ये संकल्प हुआ मेरे भाई मयूरू कटारिया जी इस फिल्म के डायरेक्टर जो है और उनकी वाइफ है जासमिन इवन जो एक अंग्रेज़ है ऑस्ट्रेलिया से है तो वो पहली बार शादी जब यहाँ हमारे हिंदुस्तानी रीति रिवाज, रिवाज और परिवार के लिए हम इंडिया में भी हमने शादी की थी और जब वो यहाँ आई थी पहली बार इंडिया में तब उन्होंने देखा था कि समाज की इतनी ऐसी हालत है तो मकसद हमें वहाँ से मिला पूरा और फिर उसे इम्प्रोवाइज किया मेरे जी मेरे भाई ने और उन्होंने तकरीबन चार साल तक इस फिल्म को बनाने के लिए रिसर्च वगैरह सब किए बहुत सारे दो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हमने इस फिल्म के लिए और फिर चार साल बाद एक स्टोरी हमने ये पूरी क्रिएट की सारे डेटा के अनालज करके और फाइनली जो हमें सही प्रभावशाली कंटेंट जो हमें मिल सके जहां हम कहानी को एक्चुअल में दर्शा सके कि इनका जीवन किस तरह से व्यतुक हो रहा है फिलहाल तो वो वहाँ से हमें इंस्पायर मिली और फिर हमने ये पूरी फिल्म बनाई और इस फिल्म को बनाने के मकसद भी मयूर्जी और हमारा और प्रोड्यूसर जासमिन जी का भी यही था कि कम से कम हम सिर्फ कम से कम हम 100 ऐसे या किन्नर उन लोगों को हम यहाँ जॉब दे सकें 100 ऐसे उन्हें एजुकेशन दे सकें उन्हें अपना घर दे सकें ये हमारा एक लक्ष्य था इस को लेकर जो हमें पूरा करना भी बाकी है उसके लिए संघर्ष जारी है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा थीम और बहुत ही अच्छा एक ड्रीम लेकर आपने इस फिल्म को शुरू किया है और मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी पूरा हो और 100 लोगों का जीवन बने तो मुझे लगता है कि एक चैन शुरू हो जाएगी यहाँ से फिर सौ के साथ दो सौ ऐसे करके ये बनता जाएगा और लोगों में जागृति भी आती जाएगी और जो मेन है कि उनके प्रति जो सम्मान है जो समाज जो है उन्हें एक तरफ देवता के रूप में सम्मान तो देता है लेकिन समाज में उनको अपने अपने साथ नहीं जोड़ता, उसको अलग कर देता है तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। अपने साथ नहीं खड़े रखती हैं तो ये एक अन्याय मुझे लगता है कि वहाँ पर हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग समझें और उनको सम्मानित दर्जा दें और उनका भी जीवन अपना है तो उन्हें भी सम्मानित तौर पर जीने का अधिकार दें चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं अश्विन जी से तो मैं चाहूँगा कि अश्विन जी फिल्मों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो संगीत भी आपका प्यार होगा संगीत से भी आप प्रेम करते होंगे तो कौन सा एक गीत है जो आपको बहुत अच्छा लगता है जो आप हमेशा सुनना पसंद करेंगे उसके बारे में बताइए जी मुझे फिल्म संगम का गीत है ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम वो गाना मुझे मेरा सबसे सब फेवरेट गाना है और फिल्म भी वो मुझे बहुत पसंद है मैं सौ डेढ़ सौ बार देख चुका हूँ उस फिल्म <laughs> राज कपूर राजेंद्र कपूर माना सिन्हा <laughs> लता मंगेशकर जी ने ये गीत गाया है और इस फिल्म को उन्होंने 150 देख बार देखा है तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत प्यार करते हैं इस गाने के साथ उस फिल्म की स्टोरी को तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है और जाते जाते मैं कहूंगा कि एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स और दर्शकों को मैसेज के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया बदल रहा है आज सेवेंटी यूथ है इंडिया में तो बस ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए और 90.4 एफएम फोर एफएम देखते रहिए सर <laughs> चलिए अश्विन जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज और बहुत ही गहराई से चिंतन करके एक फिल्म बनाया है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी है और सबका ध्यान उस और आकर्षित करने के लिए ये फिल्म कामयाब रहेगी ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आपके सारे प्रोजेक्ट इसके साथ जुड़े हुए पूरा हों इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और अश्विन जी को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले मोड पे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा आते रहो थैंक यू दोस्तों मैं हूं रौनित रॉय और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबनी 90.4 एफएम गुनगुनाते रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुवन 90.4 पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से सवेरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लिफ्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल में हम लोग यहां पर हैं और यहां पर अलग अलग जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनसे बातें कर रहे हैं अभी हमारे बीच में फैशन शो के विशेष डिज़ाइनर हैं हमारे बीच में मुमताज खान जिनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से मुमताज जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया तो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता मित्रों को अपने बारे में बताइए मेरा नाम मुमताज़ खान है मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ एंड मेरा फैशन और सारे डिज़ाइनर से अलग है बिकॉज माई फैशन इज़ फॉर कॉज मैं एको फ्रेंडली कपड़े का इस्तेमाल करता हूँ एंड नॉन केमिकल प्रिंट्स कॉटन खादी सिल्क जितनी भी प्योर चीज़ें हैं एंड मैं ये अवेयरनेस सब लोगों को देता हूँ बताता हूँ लोगों को कि केमिकल्स वाले कपड़े ना पहने सिंथेटिक कपड़े ना पहने उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे हमारी बॉडी का टम्परेचर बढ़ता है और उससे स्किन की डिजीज़ेस होती हैं इसलिए हमको इको फ्रेंडली कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि हर इंसान की सब कहते हैं कि गाड़ियों से पल्यूशन होता है ऐसी चीज़ें लेकिन पल्यूशन हमारे कपड़ों से भी होता है अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो आप पोल्यूशन फैला रहे हैं आप वा, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है सो आई टेल एवरीबॉडी टू वेयर कॉटन वेयर खादी एंड प्योर क्लोथ्स जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है इस कपड़ों के माध्यम से क्योंकि कपड़े कौन से पहनने चाहिए ये आज के समय में एक नीड है क्योंकि आजकल बहुत सारी सिंथेटिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे बीच में तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपने बताया और एक थीम लेकर आप काम कर रहे हैं और कितने समय से आप इस फील्ड में है थोड़ा सा बताइए मैं काफ़ी समय से इसमें काम कर रहा हूँ काफ़ी साल हो गए अभी तक ट्वेंटी थ्री फैशन वीक्स नेशनल इंटरनेशनल कर लिए बहुत सारे काम किए हैं फ्लेयर में मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए बनाया तो ऐसे काम लगातार चल रहा है काफ़ी साल हो गए बारह पंद्रह साल हो गए दैट गोइंग ऑन चल रहा है अभी इन फ्यूचर कुछ नया करना चाहते हैं इसमें अभी यहाँ पर बिल्कुल नया मैंने अपना कलेक्शन डाला है ये एकदम प्योर कॉटन का और उसमें गाउंड और नीरी पर काम किया है आगे मैं काम कर रहा हूँ इंडियन ट्रेडिशन्स के ऊपर जिसमें मध्य प्रदेश का बाग प्रिंट है गुजरात का अजरक है राजस्थान का बगरू है और साउथ की कलमकारी ये चार हमारे यहाँ की ऐसी परंपराएं हैं जो लगभग मिलती जुलती हैं मैं उन सारे प्रिंट्स के ऊपर काम करके और उनके उनके कपड़े बनाकर और बहुत आ, इंडिया में सब जगह और इंडिया के बाहर उनके शोज़ करना चाह रहा हूँ <laughs> तो शो में कैसे करते हैं आप कुछ कितना टाइम लगता है एक एक शो फैशन शो अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कैसा टाइम जाता है और कितने लोग आपको लगते हैं फैशन वीक्स में मैं तो अपने शोज तो मैं नहीं करता मुझे इनवाइट किया जाता है फ़ैशन वीक्स में मुझे इनवाइट करते हैं और मैं अपनी थीम बता देता हूँ मैं किस थीम पर कपड़े बना रहा हूँ या मेरी क्या थीम है या उन लोगों को पहले से मालूम भी रहता है कि मेरे पास क्या है तो वो मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूँ वहाँ पर शोक करता हूँ फैशन शो की तो बहुत बड़ी टीम होती है सौ लोगों की टीम सवा सौ लोगों की टीम होती है वो सब काम करते हैं उसमें तीस चालीस मॉडल्स होते हैं चालीस पचास असटेंट्स होते हैं मेकअप आर्टिस्ट होते हैं म्यूज़िक के लिए होते हैं सारी मतलब सब तरह के असट्टेंट्स हो पूरे व्यवस्था वो, वो होती है और हम सिर्फ जा शो करते हैं अच्छा। मैं अपने शोज बहुत ही बहुत मुश्किल में करता हूँ मैं नहीं करता अपना शो मैं मुझे फैशन वीक से बुलाते तो मैं शो करता हूँ अच्छा तो चलिए मुमताज खान मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज हमारे सभी लिस्नर दर्शकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे एक तो मैसेज आपका कपड़ों के माध्यम से आपने दिया हाँ, इसके अलावा बो, बोलना चाहूँगा कि जैसे आ, रेडियो मधुबन का है नाइनटी फोर नाइन्टी का कि सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं उसी तरह कहूँगा कि कॉटन पहनते रहो और दुनिया को बचाते रहो <laughs> बात चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया शॉर्टकट मैसेज कि कॉटन पहनते रहो बीमारियों से दूर रहो और खुश रहो <laughs> सुनते रहो सुनाते रहो कॉटन पहनते रहो और दुनिया को बचाते रहो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पे नई कुछ बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को अमित बैल का प्यार भरा नमस्कार सलाम और खमा गणिसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो मैं हूं निखिल खेरा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो। हेलो नमस्कार मेरा नाम अश्विन प्रजापति एंड प्रोड्यूसर फॉर एल्बम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहो हेलो नमस्कार मैं हूँ बैनर्जी तेलुगु फिल्म एक्टर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो जीते रहो नमस्कार मैं हूं ज्ञान सहाय यह नाम टेलीविजन पर आपने कई बार देखा होगा म्यूजिकल शोज अंताक्षरी और सारे गामा में आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूँ टीवी एंड फिल्म एक्टर शशि सहाय फ्रॉम मुंबई आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूँ शिवानी टीना आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो हाय एवरीवन। नमस्कार मैं हूँ सुबीर दास फिल्म मिक्सिंग इंजीनियर द साउंड मैन मंगेश देसाई का और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मैं हूं साक्षी सचर एक मीडिया प्रोफेशनल मुंबई से मैं आज यहां पर हूं लोनावला में लिफ्ट इंडिया फेस्टिवल में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो जान जानी जनार्दन हर रम पम पम, पम, पम। जान जानी जनार्दन हर रम पम पम, पम पम साहिब ने बुलवाया हाजिर हूं मैं आया हूँ यारों का मयार दुश्मनों का दुश्मन देव धन जॉन जानी जनार्दन जान जानी जनार्दन साहिब ने बुलवाया हाजिर हो मैं आया हो तो यारों का मै यार दुश्मनों का दुश्मन धन जौन जानी जनार्दन तररम पम पम पम जौन जानी जनार्दन तररम पंपम पंपम पं पं पं। तारे ये फिल्मों के सितारे देखो निकले चमक के सारे ये सब का दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ ये सब का दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाओ हीरोइन से टकराया हीरो को गुस्सा आया हो दुश्मनों का दुश्मन मत धना धन धनाधन जाने जनार्दन पम पम पम कर जान जानी जनार्दन तरम पंपम